इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है जरा पहचानिए, इन संवादों में है किसकी बुलंद आवाज? उसके हाथ को चूमे और वो एक मालिक की तरह हमारी पीठ को सफाए गुरु ने दूसरों का सिर अपने सामने झुकाना सीखा है अपना सिर दूसरों के सामने झुकाना नहीं सीखा तो मैं जाकर क्या कहूँ कहो आपने हमारा अपमान किया है हमें इस अपमान का जवाब तलवार से देंगे मैं फिर एक मरतबा बड़े आजाद से हर्ज करता हूँ कि महाराज सोच लें इसका नतीजा क्या होगा तुम अपनी हद से बाहर जा रहे हो राजदूत लेकिन हम तुम्हें क्षमा करते हैं प्रदान जी यूनानी राजदूत के हाथ महाराज सिकंदर के लिए हीरे और मोतियों से जुड़ी हुई सोने की रोटियां भेज दीजिए सोने की रोटियां औरों को आते मक्की और जव से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है तुम्हारे सिकंदर को सोने चांदी और जवाहरात से बनी हुई रोटियों की भूख लगती है अगर ऐसा न होता तो वो दुनिया के अमन को इस तरह तबाह न करता फिरता। महाराज आप मेरे सामने मेरे बादशाह की तोहिम कर रहे हैं लेकिन जब आप मेरे बादशाह के सामने होंगे तो तोहहीन के ये लफ्ज आपके मुँह से निकल सकेंगे हम जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारे बादशाह के सामने कह रहे हैं आप क्या फरमा रहे हैं हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे राज दरबार में यूनान का राजदूत नहीं बल्कि खुद सिकंदर था सन 1941 में बनी फिल्म सिकंदर के संवाद हमने आपको सुनवाए और फिल्मों के कद्रदान समझ गए होंगे कि यह आवाज थी जाने माने अभिनेता और निर्देशक सोहराब मोदी की सोहराब मोदी का जन्म दो नवंबर अठारह को मुंबई में हुआ था पारसी शैली के थिएटर के लिए सहराब मोदी बड़े वे कई अलग अलग मुद्दों पर फिल्में बनाते रहे उनकी शुरुआती फिल्में कई सामाजिक मुद्दों पर थी जैसे सन उन्नीस में शराब के मुद्दे पर उन्होंने बनाई फिल्म मीठा जहर सन उन्नीस सौ में ही तलाक की समस्या पर उनकी फिल्म आई डाइवोर्स सन उन्नीस में आई फिल्म पुकार सोहराब मोदी की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म मानी जाती है सोहराब मोदी ने एक के बाद एक कई ऐतिहासिक फिल्में बनाई जैसे सन 1941 में आई सिकंदर सन उन्नीस में आई पृथ्वी वल्लभ आपको बता दें यह फिल्म जानी-मानी शिक्षाविद और साहित्यकार कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी के उपन्यास पर केंद्रित थी सन उन्नीस में सोहराब मोदी ने बनाई नौशेरवानी आदिल और सन उन्नीस में गालिब सेंटिनरी पर उनकी एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म आई मिर्जा खालिब सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सन उन्नीस में सोहराब मोदी को भारत सरकार ने दादा साहेब फालके पुरस्कार से सम्मानित किया इनसे मिलिए कार्यक्रम में सोहराब मोदी से विविध भारती के लिए बातचीत की है सविता बजाज ने आइए सुने ये दुर्लभ और महत्वपूर्ण बातचीत विविध भारती के खजाने से मोदी नमस्ते नमस्ते बड़े गर्व की बात है कि आप जैसी मशहूर हस्ती आज हमारे स्टूडियो में आए और मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है और उसके साथ ही मैं आपको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ मुबारकबाद देना चाहती हूँ दादा फल के अवार्ड मिला Thank you. और साथ ही साथ आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ कि आप जैसी हस्ती मुझे बार बार मिले और मुझे बातचीत का मौका मिले मिलेगा। अच्छा मुझे आप चाहते तो एजुकेशन के बाद किसी दूसरी लाइन में जा सकते थे जैसे कुछ डॉक्टर्स बनते हैं कुछ इंजीनियर्स बनते हैं आप तालीम हासिल करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में क्यों है वजह खास ये थी कि जब मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन खत्म की बॉम्बे यूनिवर्सिटी से सन चौदह में और मैं पास हुआ मैं स्टूडेंट हूँ न्यू हाई स्कूल का उन दिनों में वो न्यू हाई स्कूल के नाम से मशहूर थी और उनके प्रिंसिपल थे मिस्टर मर्जमान एंड मिस्टर बर्डा लेकिन मिस्टर बरडा के गुजर जाने के बाद मिस्टर मर्जबान ने उसको बरडा न्यू हाई स्कूल का नाम दिया तो जब मैंने अपनी एजुकेशन खत्म की और मेट्रिकुलेट uh, होकर बाहर निकला तो मैं अपने गुरुओं को मर्जबान जी को नमस्ते करने गया मैंने कहा कि मास्टर जी आप मुझे बताइए आज मैं जा रहा हूँ आपके स्कूल से जो कुछ मुझे तालीम मिली है आपके स्कूल से उसको मैं बदनाम न करूं ऐसा आशीर्वाद दीजिए और मुझे फरमाई है मुझे कौन सी लाइन इख्तियार करनी चाहिए जी। क्योंकि मेरे फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेज इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं कॉलेज एजुकेशन ले सकूं तो उन्होंने सोच के कहा कि मिस्टर मोदी लुकिंग टू द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस आई थिंक यू शुड आइथर बी अ पॉलिटिशियन और एन एक्टर And I am glad I have become an actor and not a politician. इसलिए मैंने ये लाइन इख्तियार की. वो तो आपके टीचर ने आपको ऐसा कहा ना? जी हाँ, जी हाँ. लेकिन आपको कैसे एक्टिंग और पॉलिटिक्स? बस जब उन्होंने ये कहा. उन्होंने ये कहा आइजर यू शुड बी एन एक्टर और ए पॉलिटिशियन तो मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं एक्टर बनूंगा पॉलिटिशियन नहीं बनूंगा लेकिन उनके कहने से तो आप एक्टर नहीं बन गए ना मोदी सर या तो आपने नाटकों में कभी हिस्सा लिया होगा नहीं, कभी नहीं। को पता लगा हुआ कि आपका टैलेंट एक्टिंग में है या पॉलिटिक्स में उन दिनों में ईयरली प्रोग्राम होते थे तो हमारे प्रिंसिपल मिस्टर मर्जमान शॉर्ट स्किट्स करते थे फ्रॉम शेक्सपियर एंड अदर राइटर्स तो उस वक्त उन्होंने मुझे देखा था स्टेज पे काम करते उस वक्त मैंने हेमलेट का एक पीस किया था ग्रेव डिगर सीन का तो वो उनके दिमाग में होगा जरूर इसलिए उन्होंने कहा और उन्होंने खास तौर पे ये इसलिए कहा कि लुकिंग टू द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस यूश रायदा भी एन एक्टर और अ पॉलिटिशियन आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इनसे मिलिए इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं जानी माने अभिनेता और निर्देशक सोहराब मोदी से सविता बजाज की बातचीत अच्छा मोदी साहब मेरे ख्याल से आप जब ड्रामा में काम करते थे स्कूल में तो ज्यादातर हिस्टोरिकल प्लेस में करते होंगे खैर ड्रामा में स्कूल में काम करने को तो इतना ज्यादा मौका नहीं मिला एक्सेप्ट के ईयरली डन जो होते थे वो शेक्सपियन डिक्लेमेशन होते थे और हमें जो कुछ पीस करने का मौका दिया गया था वो सिर्फ शेक्सपियर के प्लेस में से तो मैंने अपने आप के लिए हेमलेट का सीन ग्रेवडिगर का सीन चुना था और वो सीन देखने के बाद शायद हमारे मरूम प्रिंसिपल मिस्टर मुरजबान ने मुझे ये हिदायत दी अच्छा आज हिंदुस्तान की कोई भी मशहूर हिस्टोरिकल फिल्म की बातचीत चलती है तो आपका जिक्र उसमें जरूर आता है और बड़ी शान से आपका नाम लिया जाता है तो आपका नाम फिल्मों में हिस्टोरिकल फिल्मों के जरिए कैसे जुड़ा बात हुई कि जब मैं फिल्म लाइन में एंटर हुआ पहले तो मैं स्टेज प्लेस करता था फिर सन बत्तीस में टॉकीज आई तो सन पैंतीस में मैंने पहली पिक्चर निकाली तो उसके बाद मैंने जो प्लेज या मैंने जो स्टोरी स्क्रीन पे लाने का इरादा किया वो हिस्टोरिकल इसलिए किया कि मेरे स्कूल डेज में मुझे हिस्ट्री के अवर से बड़ी नफरत थी मैं अपने आप को ये कहता था चार्ल्स को बिहेट किया ब्रिटिशर्सों ने और औरंगजेब ने ये किया और ये सब हुआ वो तो ठीक है हम क्या करें और हमें क्या करना चाहिए वो हमको बताना चाहिए उन लोगों ने क्या किया कि उससे हमको क्या वास्ता और हिस्टोरिकल आवर बड़ा ड्राई लगता था लेकिन जब अ, मेरी एजुकेशन खत्म हुई और मैं जब कुछ स्टोरीज अपने पिक्चर के लिए देखने लगा इधर उधर तो मैंने देखा कि माई गॉड वॉट एन अमाउंट ऑफ नॉलेज देर इज इन पास्ट हिस्ट्री और मैंने सोचा कि जैसे मुझे हिस्ट्री पढ़ने का शौक नहीं था वैसे और भी हजारों स्टूडेंट्स होंगे जो हिस्ट्री को पसंद करते नहीं करते होंगे और खास तौर पर इसलिए हिस्ट्री को पसंद नहीं करते कि वो एक बड़ी ड्राई सब्जेक्ट है तो मैंने हिस्टोरिकल पिक्चरों के जरिए पब्लिक की सेवा करने का निश्चय कर लिया और वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर को मद्देनजर रख के हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को सामने लाके मैंने जो कुछ मेरी तरफ से खिदमत हो सके वो करने की कोशिश की और उसमें शुक्र है कि मैं कामयाब रहा वैसा आप तो पारसी हैं लेकिन उर्दू जबान पर भी इतनी आपको कंट्रोल है इतनी बेहतरीन बोलते हैं कि कई बार जब आपकी कोई पुरानी पिक्चर दिखाते हैं टीवी पर या कई मॉर्निंग शो में तो कुछ लोग घर में आके डिक्शनरी में उसके मायने देखते हैं ये मेरी खुशनसीबी है कि लोग मुझे इतना अच्छा उर्दू स्पीकर समझते हैं दरअसल बात यह है की मुझे उर्दू जबान पे इतना कमांड इसलिए आया कि मेरा बचपन रामपुर स्टेट में गुजरा रामपुर इज द सेंटर ऑफ उर्दू लिटरेचर और उन दिनों में गुजरा जबकि मेरे वालिद साहब मरहूम रामपुर स्टेट में सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्टेट बिल्डिंग्स थे तो मेरा बचपन वहाँ गुजरा और वहाँ मुझे उर्दू की तालीम मिली तो मैं समझता हूँ कि मेरा उर्दू जबान पे इतना अच्छा कमांड है और मैं उर्दू जबान को इतनी पसंद करता हूँ वो आप तो एक जमाने से फिल्मों में है जी हाँ सन पैंतीस पैंतीस से हर रंग यहाँ का दिखा फिल्में बनाई कुछ सोशल बनाई कुछ हिस्टोरिकल बनाई जी जैसे शमा आपकी एक फिल्म थी उसके बाद मिर्जा गाले वो भी हिस्टोरिकल बनी आपने कोई ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाई जो कि आज की जनरेशन में फिट बैठे, जिस तरह से और लोग फिल्में बनाते हैं जी बात ये है कि आज की फिल्म बना कैसे मैं सकूंगा मेरी एजुकेशन मेरा नजरिया इतना कुछ दूसरी तरफ है कि आज की फिल्म में मैंने देखा है कि लोग को ज्यादा पसंद करते हैं और अगर मैं वो टाइप की की पिक्चर बनाने कोशिश करूंगा तो चूंकि वो मेरे दिल में नहीं है उसके मेरे को कोई नॉलेज नहीं है इसलिए मैं अगर वो पिक्चर बनाऊंगा तो आई विल बी बील इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे तो क्या जो कोई प्रोड्यूसर हो उसको वही टाइप की पिक्चर बनानी चाहिए कि जिसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल हो और जिस चीज को वो पूरी तरह से समझ सके मैं समझता हूं कि मैं आजकल के जमाने में जो पिक्चरें चलती हैं और जो पिक्चरें लोग पसंद करते हैं वैसी पिक्चर मैं नहीं बना सकूंगा इसलिए मैंने अपना ही जो मार्ग है कि भाई हिस्टोरिकल बनाना या कुछ एजुकेटिव पिक्चर्स बनाना अगर सोशल हो तो उसमें कोई ना कोई मैसेज देना चाहे वो मैसेज मेरी नजर में अच्छा हो दूसरों की नजर में अच्छा नहीं हो लेकिन एक मैसेज हो ऐसी पिक्चर में बनाना और मैं फख्र से कह सकता हूं कि मेरी इस कोशिश को हमारी जनता ने बहुत खूबी से अपना लिया है माफ कीजिए मोदी साहब हाल ही में आपकी एक फिल्म देखी थी मीना कुमारी की अमर कहानी उससे लोगों को वो उम्मीद नहीं थी जो कि आपने फिल्म में पेश किया बल्कि लोगों को बहुत निराशा हाथ लगी बिल्कुल सही फरमाया आपने मीना कुमारी की अमर कहानी की पिक्चर जब मैंने हाथ में ली उस वक्त जो प्रोड्यूसरों ने मुझसे वादा किया था वो वादा उन लोगों ने पूरा नहीं किया मतलब ये की उसके बनाने में मेरा सिवाय दो, दो चार सीन के मेरा कोई उसमें ताल्लुक नहीं है नहीं। लोगों ने मुझसे कहा कि देखो भाई तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा तुम उसके लिए ओपनली बोल दो मैंने कहा बोलने से फायदा क्या है अगर वो लोग चाहते हैं कि मेरे नाम के ऊपर पांच पैसे कमा ले तो कमाने दो मुझे तो आज नाम तो कमाना नहीं ईश्वर ने मुझे नाम दिया है पब्लिक मुझे अच्छी तरह जानती है लेकिन आज जब ये मौका मिला है तो मैं आपको आपके जरिए और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए मेरे लिसनर्स को कह सकता हूँ कि इस पिक्चर के बनाने में मेरा बहुत ही कम हिस्सा है मैंने बहुत ही कम सीन्स लिए हैं और यहाँ तक कि पिक्चर कंप्लीट होने के बाद या जिस तरह उन्होंने रिलीज की और रिलीज के बाद मैंने उस पिक्चर को देखी तक नहीं है टाइटल्स भी क्या दिए हैं वो नहीं दिखाया, है ओपनिंग कैसा किया है वो नहीं दिखा एंड कैसे किया है वो मैंने नहीं देखा है न मुझे प्रोड्यूसर ने दावत दी थी कि आकर आप देखिए एडिटिंग में, में मेरा कोई हिस्सा नहीं हुआ है इसमें इसलिए आज ये मेरे को मौका मिला है पब्लिक के सामने अपने आप को क्लियर करने का इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार गुजार हूँ जाने वाले अभिनेता और निर्देशक सोहराब मोदी से सविता बजाज की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना आपको याद दिला दें इस रिकॉर्डिंग का दूसरा और आखिरी भाग आपको सुनवाया जाएगा अगले हफ्ते इनसे मिलिए कार्यक्रम में ये रिकॉर्डिंग हमने अपने खजाने से हासिल की थी अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम खत्म होता है